श्रह भाष्य में जन्मादि अधिकरण पर विचार चल रहा था जन्मादि सूत्र में एक प्रकार का अनुमान सूचित हुआ है वो अनुमान से जगत जन्मादि के कारण रूप से ब्रह्म का निश्चय होता है यही सूत्र का अर्थ समझाया गया तो वहां पूर्व पक्ष का यह संशय हुआ क्योंकि प्रधान अणु अभावादि को कारण नहीं मानना चाहिए क्योंकि ये सारे अनुमान पर आश्रित है इसलिए इनको कारण मानना नहीं चाहिए ये कहा था भ्रष्टकाल तब वहाँ प्रश्न आया यदि प्रधान को अनुमान के आधार पर सिद्ध करने के कारण आप निराकरण करते हैं तो यहाँ भी ईश्वर कारणवाद के पक्ष में भी ये अनुमान आदि समान है क्योंकि ये जन्मादि सूत्र अनुमान के लिए ही निमित्त देता है ये कहा था सुनिघा भी तदे उपन् जन्मा सूत्र इधिभाषी ने कहा तब उसके उत्तर में विभाषिकार ने कहा कि न वेदांदवाक्य कुसुमा ग्रथनाथवा सूत्राण ये जो सूत्र है ये अनुमान से प्रवृत्त नहीं होता है अनुमान का सहारा लिया जाता है किंतु वेदांत वाक्यों के आधार पर यह अनुमान का सहारा लेते हैं ये सूत्र है वेदांत वाक्य के आधार पर बना हुआ है तो वेदांध वाक्य कुछ में है उसको ग्रहण करना ये सूत्र का स्वरूप है इसलिए कभी भी श्रुति से आगम से अलग होता हुआ अनुमान का सहारा नहीं ले रहा तो आपको आपात दृष्टि से सूत्र में अनुमान का हेतु जैसा दिखाई पड़ता है किंतु वो वास्तविक नहीं है ये श्रुति के आधार पर ही है तो वेदांत वाक्या ही सूत्रैर उदाहृत्य विचार्य वेदांत वाक्य का ही सूत्रों के द्वारा विचार होता है कोई अनुमान प्रक्रिया का विचार नहीं होता अनुमान के लिए विचार नहीं होता वाक्यार्थ विचारणा अध्यवसान निवृत्ता ही क्यों ऐसा किया जाता है क्योंकि वेदांत वाक्यों के विचार से उसके ठीक ठीक मनन करने से अंत में उसका निश्चय हो जाता है कि जो वेदांत वाक्य के विचार में जितने संशय उत्पन्न होते हैं विपरीत भावना उत्पन्न होती है उन सबका निराकरण करने से अंत में उसका निश्चय हो करके ब्रह्मा अवगति में बंप जाता है ब्रह्म का साक्षात्कार अपरोक्ष अनुभूति हो जाती है यही ब्रह्मावगति है ऐसे में न अनुमान आदि प्रमाण अंदर निरपेक्षा उस स्थिति में अनुमान आदि प्रमाण की कोई अपेक्षा नहीं रहती है तो ये सूत्र जो है अनुमान आदि प्रमाण को सहारा लेके नहीं प्रवृत्त हुआ वेदांत को ही वो सहारा लेता है वेदांत का ही स्वरूप है ये सूत्र आगे भाषी में कहते हैं सस्सु वेदातवाक्यू जगदो जन्मादि कारणवादिषु तदर्थ ग्रहणदारढ़ अनुमति वेदातवाक्य अविरोधी प्रमाण भवत न निवार्य इसका मतलब आप बिल्कुल तर्क को सहारा लेते ही नहीं है अनुमान को नहीं लेना चाहिए ऐसा है क्या क्योंकि तर्क संग्रहधि ग्रंथ को पढ़ाया जाता है सब न्याय वैशे दर्शनों का भी अध्ययन होता है अध्ययन परंपरा में तो ऐसे में यहां उसका कोई उपयोगता नहीं तो फिर वो व्यर्थ हो जाएंगे तब कहते हैं कि ऐसा नहीं है तर्कशास्त्र को अध्ययन करना चाहिए तर्कशास्त्र का अध्ययन नहीं करते हुए आप भाष्य आदि वाक्य को सही सही नहीं समझ पाएंगे भाष्या टीका आदि जो आते हैं तर्क संग्रह के बिना नहीं होता है तो इसीलिए तर्क आदि ग्रंथ के सहारे के बिना हम केवल वेदांत के ही प्रक्रिया से प्रवेश करेंगे ऐसा संभव नहीं है जैसा व्याकरण आदि शास्त्र की आवश्यकता है वो अर्थ को ठीक समझने के लिए व्याकरण नहीं जाना तो अर्थ ठीक समझ में नहीं आएगा और इसी प्रकार युक्ति को समझने के लिए युक्ति की स्थिति क्या है कहा सही युक्ति है कहा गलत युक्ति है कहाँ हेदुआभास है कहा सदहेदु है और वे विचार कहाँ कहाँ हो रहा है इन इन मान ये तरीकों को समझने के लिए कैसे कैसे है ये समझने के लिए तर्कशास्त्र की आवश्यकता है तर्कशास्त्र से विचार स्पष्ट और सूक्ष्म हो जाता है क्योंकि विचार की स्पष्टता के लिए विचार को स्थिर रखना और एकाग्र रखना एक ही विषय पर आधारित रखना जरूरी होता है वो तर्कशास्त्र करता है क्योंकि तर्क में कोई भी वाक्य कहते हैं तो उस विषय पर उस लक्ष्य को आधार लेके कहते हैं वो इधर उधर नहीं जाता है जैसे अधिव्यापति आज दोष उससे हटा देते हैं तो ये हमारे मन को तैयार करता है वेदांत को सूक्ष्म रूप से समझने के लिए तैयार करता है और जितने भी हम तर्क का अध्ययन करते हैं हमारे अध्ययन परंपरा में वो केवल वेदांत को सिद्ध करने के लिए ही होता है वहां कोई तार्किक बनने के लिए या कुतर्क करने के लिए खाली बुद्धि को चलाने के लिए बुद्धि के आ, मन कसरत करने के लिए नहीं जो भी है वो वेदांत का अर्थ को सही समझने के लिए ही उपयुक्त होता है इसलिए तर्क शास्त्रों का भी आवश्यक अध्ययन चाहिए यही कह रहे हैं कि सत्सु तु वेदांत वाक्य जब वेदांत वाक्य आपके सामने है ऐसे स्थिति में जगतो जन्मादि कारणवादिशु कैसे वेदांत वाक्य है कि जगत के संबंध में जन्म आदि के विषय में कहने वाले वेदांत वाक्य जगत के जन्मादि विषय वेदांत वाक्य आपके सामने हैं जैसे तेज सृजता आत्मनागाश संबोध आत्मा इत्यादि जो वाक्य है ये सब सृष्टि संबंध में कह रही है ऐसे जन्मादिकारण वाक्य आपके सामने ऐसे में तदर्थ ग्रहण दारो तो उन वाक्यों का अर्थ ग्रहण करना है और वो अर्थ ग्रहण को दृढ़ करना है तो दृढ़ता से सही सही ढंग से अर्थ ग्रहण होने के लिए अनुमान अनुमान को भी वेदांतवाक्य वाक्य अविरोधी प्रमाणम भवत वेदांत वाक्य का अविरोधी होना चाहिए वेदांत वाक्य जो कहना चाहता है उसको दार्घ्य करने के लिए होना चाहिए ऐसा नहीं कि वेदांतवाक्य वाक्य का विरुद्ध में जाए ऐसा नहीं होना चाहिए इसलिए वेदांतवाक्य वाक्य अविरोधी प्रमाणम भवत ऐसा होता हुआ ये भावत शस्त्रंध है प्रमाण होता हुआ न निवार्य दे उसका निवारण नहीं किया जाता है उसको हम स्वीकृत करते हैं आ, उसको उसका अनुकूल हम चलते हैं उसको लेके चलते हैं और सही ढंग से तर्क अध्ययन करने से ही उसको हम सही ढंग से प्रयोग कर सकते अन्यथा आप उसका सही प्रयोग नहीं कर पाएंगे जिसका भी प्रयोग करना है आपको सही ढंग से उसका अध्ययन करना पड़ेगा इसीलिए उसकी जरूरत है क्यों ऐसा कहा तो इसलिए कहते हैं श्रुत्या एवं सहायत्व तर्क से अभ्युभेदत्व ये केवल हम कह रहे हैं ये बात नहीं है श्रुति स्वयं ही सहायत्वेन सहायक रूप से तर्कस्य से तर्क को स्वीकार किया तर्क को स्वीकार करके ही श्रुति बात कह रही है कई लोग इसके विषय में कहते हैं तर्क की कोई आवश्यकता नहीं तर्क गलत है उसका खंडन किया है ऐसे ऐसे कहते हैं केवल कुछ लोग कहते हैं कि ये वेदांत की भी आवश्यकता नहीं केवल विचार मैंने क्या बोले भक्ति मार्ग चिंतन करते रहने से हो जाएगा ध्यान करते रहने से हो जाएगा कौन तर्क से असर पड़ते हैं अपने दिमाग खराब करना व्याकरण क्यों पढ़ना है ये ये सोचते हैं किंतु वो एक दृष्टि से है दूसरे दृष्टि से उसके बिना आप उस स्थिति में पहुंच ही नहीं सकते क्योंकि विचार को बदले बिना आप कुछ भी साधन करो आपके संस्कार में बदलाव आने वाला नहीं है आपके संस्कार बदलने के लिए केवल आंख बंद करके बैठेंगे ऐसे करेंगे तो नहीं होगा उससे क्या है आंख बंद करके एकाग्र करने का संस्कार आएगा किंतु पूर्व संस्कारों को बदला नहीं जा सकता पूर्व संस्कार विचार के अधीन होते हैं वो गलत विचार के अधीन हो गया था उसको सही विचार से ही बदला जा सकता है आप भक्ति करो कुछ भी करो उसमें आपको सही विचार लाने के लिए मार्ग चाहिए यदि है तो ठीक है वेदांत का शास्त्र ही शब्दों के द्वारा पढ़ना चाहिए ऐसा नहीं है उसके आशय को उन बातों को अन्य ग्रंथ से भी आप पढ़ सकते हैं और किसी आपक्य से सुन के भी कर सकते हैं किंतु विचार के बिना कभी भी उस गति को प्राप्त नहीं कर सकते ये पक्का है नहीं तो सब करने के बाद भी वही गलतियां वही अहंकार वही काम क्रोध लोभ सब ऐसे ही घूम फिर करके रहता है क्योंकि आपने मन को बदला नहीं है मन के बदले बिना कुछ नहीं होता है क्योंकि आत्मा का आत्मा का स्वरूप पहले से ही वहां है वो आप उसको पकड़ो नहीं पकड़ो तो वो तो ये ही है ये आपके पसाथ तो आप उसको प्राप्त नहीं कर रहा है उसका कारण उसके संबंध में विवेक नहीं होना है और कोई कारण नहीं है तो विवेक होने के लिए आपको तो विवेक मार्ग को प्रशस्त करना पड़ेगा सबका अपना अपना स्थान है तर्क का भी अपना स्थान है और बाकी अन्य शास्त्रों का व्याकरण आदि शास्त्रों का भी अपना स्थान है जिस स्थान में वो है वो लेना चाहिए उत, वो ही पढ़ते रहेंगे तो मोक्ष हो जाएगा ऐसा नहीं कह रहे। उसको उतना पढ़ना चाहिए जितने से आपको आगे आप उसी में युक्ति से विचार कर सके बातों को तो सही समझने में विचार कर सके जैसा मीमांसा शास्त्र का बहुत उपयोग है आगे आपको समझ में आएगा कि कितने सारे अधिकरण है मीमांस शास्त्र के ज्ञान के बिना आप कुछ नहीं कर सकते समझ ही नहीं सकता इसलिए वो शास्त्र की भी अपने मर्यादा है अपनी उपयोगिता है इसलिए कह रहे हैं कि इसका स्थान ऐसा है कि वेदांत वाक्य अविरोधी प्रमाण होना चाहिए अब वेदांत वाक्य का विरोध में कोई तर्क आ रहा है तो हम उसको खैर नहीं करेंगे तो उसको छोड़ देंगे वो तो है ही नहीं वो हमारे लिए नहीं है तो हम तो अविरोधी तर्क चाहिए क्योंकि हम वेदांत वाक्य को सिद्ध करना चाहते हैं हम तर्क के द्वारा कोई तत्व सिद्ध करना नहीं चाहते जो तर्क के द्वारा सिद्ध करना चाहते हैं वो तो किसी भी प्रकार का तर्क लगाएगा हमें ऐसा नहीं करना है इसलिए यह ध्यान रखने के लिए कहा तो कौन से श्रुति तर्क को स्वीकार करके बोलती है तब कहते हैं तथा ही श्रोतव्यो मंतव्य श्रुति करती है आत्मावार द्रष्टव्य आत्मा को ही जानना चाहिए प्राप्त करना चाहिए आत्मा के अलावा इस संसार में कुछ भी प्राप्त करने को नहीं है आत्मा ही परम प्राप्तव्य है और उसको कैसे प्राप्त करना चाहिए स्रोतव्य सही सही सुनो हम जैसा शास्त्र कहा उस प्रकार से श्रवण की परंपरा श्रवण के आचार विचार के अनुसार वो श्रवण करो ऐसा ये मुख्य बात हो गई पहले भी इसके बारे में आया है साधना चुष्टाइन के विचार में हमने इस विस्तार से विचार किया और मंदव्य फिर उसके बाद श्रवण किया हुआ श्रवण करते ही रहे ऐसा नहीं उसके संबंध में मनन भी करना चाहिए तो मनन कैसे करेंगे अन्यत्र भाषिकार कहते हैं तद अनुकूल है युक्ति भी तर्क ही ऐसे कहेंगे तो मनन करने के लिए मनन का अर्थ ही यही होता है कि जो तर्क चाहिए उन तर्कों को सही समझ करके उसको मंतव्य करना चाहिए मनन करना चाहिए मनन करने के बाद ही आपको निश्चय हो पाएगा निश्चय के बिना बुद्धि में कोई बात स्थिर नहीं रहती निश्चय दोनों प्रकार का होता है गलत निश्चय भी होता है सही निश्चय भी होता है जो गलत निश्चय है वो भी आपके साथ हमेशा रहेगा और सही निश्चय हो तो भी रहेगा निश्चय होना चाहिए वो तो गलत सही का मतलब वहां नहीं होता है कुछ न कुछ निश्चय हो गया भ्रम से भी निश्चय हो जाता भ्रम हो गया तो बाद में पता चलेगा सर्प को तो सर्प ही तो समझ रहे हैं सर्प है करके वो निश्चय हो गया उसके बाद ही तो आप डर रहे हैं इसका मतलब वहां भी निश्चय से दिख रहा है बाद में पता चलते वो भ्रम है उससे भी चलता है अब मान लेने से उसी के अनुसार सब कुछ होता है इसीलिए ये मनाने के लिए मन को मनाना है वो दूसरे संस्कार लेके बैठा हुआ है मन मानने को तैयार नहीं है उसको युक्ति सिखा करके सिखा करके सिखा करके उसको समझाना है समझाने पर वो समझ जाएगा वो स्वीकार कर लेगा ये हो जाएगा ये बात ठीक है आप जो कह रहे ऐसे मान ले अब मन आपकी है आपके मन है आपके पास है आप ही सब कुछ करने वाले हैं किंतु मन आप जैसा चाह रहे वैसा नहीं करता वो जैसा चाह रहे वैसा आपसे कराता है इसीलिए वो आपको उसी को ठीक करता है। यहाँ आप और मन अलग हो जाता है हैं आप मन को रोकना चाहते हैं मन नहीं रुकता आ, आप जो करना चाहते हैं मन वैसा करने को तैयार नहीं होता आप दोष नहीं चाहते मन दोष के पीछे जाता है आप विषय को छोड़ना चाह रहे हैं वो मन विषय के पास जाता है ये है ऐसे तो में मन को समझाना जरूरी दिखता है ऐसे तर्क से ही मन समझता है और नहीं समझेगा तर्क से अनुभव से दोनों से समझता है कि तर्क मतलब जैसा युक्ति दिया नहीं तो उसको फिर युक्ति आदि से समझाने पर कई बार कई बार ऐसे होते हैं। बड़े लोग समझाते हैं तो नहीं समझते अब वो छोड़ देते हैं तुमको जो करना है करो अब जब करता है करने के बाद बाद में टोकर खाता है वो अनुभव हो जाता है तब जो है वापस आता है बोलता है वो ठीक है अभी हम करेंगे ऐसा करके बोलने के बाद समझ नहीं आता है तो फिर छोड़ देना पड़ता है क्योंकि वो बोलने से नहीं समझ रहा है युक्ति से नहीं समझ रहा है तो अपने आप अनुभव करके समझे उसके बाद फिर वो भी समझ हो जाता है मनुष्य के उसी के अंतर्गत आकर के वो काम करता है यही निदिध्यासन है मन मनन करने के बाद में निश्चय हुआ तो बाद में ही निधिध्यासन हो सकता है अन्यथा नहीं हो सकता क्योंकि श्रुति और भी कहती है पंडितो मेधावी उपसंपद्येदा उपस्येद एवे इचार्य पुरुषो वेद इस च पुरुष बुद्धि साहाय आत्मनो तो इसमें क्या दिखा रहा है कि पुरुष बुद्धि की सहायता चाहिए उसके बिना आत्मज्ञान नहीं होता है बुद्धि नहीं चलाने से आत्मज्ञान नहीं हो पाएगा तो पुरुष बुद्धि की सहायता चाहिए इसलिए भगवान ने बुद्धि दी है क्योंकि हमको खाने पीने जीने के लिए इतनी बुद्धि की आवश्यकता नहीं अब हिसाब करके देखो खाने पीने जीने के लिए जो पशु पक्षी आदि के पास जितनी बुद्धि है उतनी बुद्धि आपको भी जरूरत थी उससे अधिक जरूरत नहीं है लेकिन भगवान ने अधिक दिया आपको आगे पीछे ऊपर नीचे सब सोचने के लिए तर्क करने के लिए अभी पशु पक्षी आदि तर्क नहीं कर सकते तर्क क्या समझेगी उनका को अपना वो अपने जो खाता है पीता है उसके से जो अनुभव होता है उसके अनुसार वो चलते हैं और आप अपने सामान्य जीवन में जो भौतिक जीवन में लौकिक जीवन में उतने ही बुद्धि प्रयोग करते हैं लोग अपने को बड़े बड़े बुद्धिमान समझते हैं किंतु तो सच्चाई यह है उधर ज्यादा बुद्धि की जरूरत नहीं अब जो भी कर रहा है खाने पीने रहने के हिसाब से ही कर रहा है जो भी उसका मतलब तो अंत में वही निकलता है ना कि हमको जीने के लिए पैसा चाहिए खाने के लिए पैसा चाहिए इसलिए पैसा कमाना चाहिए वही पशु पक्षी भी करता है वो पैसा नहीं कमाता है लेकिन वो अपने हिसाब से खाने पीने रहने के लिए जो चाहिए वही करता है उतनी बुद्धि दिया है फिर जो है प्रजनन होता है संतान उत्पत्ति उसके लिए जो बुद्धि है वो है वो आ, वो आपके पास भी है उसके पास भी है और घर आदि बनाता है वो भी आपके पास भी है उसके पास भी है इसके लिए अधिक बुद्धि की आवश्यकता नहीं उतने से काम हो जाता है अधिक बुद्धि इसलिए दिया अधिक बुद्धि मतलब भविष्य के बारे में सोचना पूर्व अनुभव को लेना और वर्तमान में युक्ति तर्क लगा करके लेना दूसरे के अनुभव से सीखना दूसरे से सुन कर के सीखना ये सब जो है अधिक बुद्धि है बहुत सारे किताब पढ़कर के जानकारी लेना आजकल देखो मोबाइल आदि लेकर के कितने सब जानकारी रोज मिलती रहती है ये सारी जानकारी के अनुसार काम करना ऐसे होता है तो आज कल मतलब ऐसा बुद्धि के दृष्टि से देखें तो इस प्रकार से विकसित बुद्धि होगी। वो ये किसके लिए दिया है खेवल खाने पीने रहने के उद्देश्य नहीं दिया वो आप तर्क विमर्श करके आगे आपको जो हित हो अच्छा हो उसको पूरा प्राप्त करने के लिए बुद्धि दिया इसलिए बोलते हैं पंडित पंडित होना चाहिए पहले वो अपने आप में थोड़ा अच्छा होना चाहिए है? समझदार होना चाहिए समझदार नहीं है तो कुछ नहीं करता समझदार हो तो इशारा काफी है बोलते हैं समझदार हो तब नहीं तो इशारा करो कुछ करो फिर तफड़ भी मारो तो कुछ नहीं होता इसीलिए ऐसे में होना चाहिए ये पंडित हो थोड़ा समझदार हो मेधावी ये मेधावी में सब कुछ आ गया वो ग्रंथ को पढ़ता है ग्रंथ को धारण करता है और उसके बाद उसको तर्क से मनन करता है युक्ति लगाता है ये सब याद रखता है सब कुछ करता है ये सब कुछ मेधावी शब्द से समझ लेना तो पंडितो मेधावी गंधारा ने व उपसपति वहां क्या कथा क्या है एक आदमी को चोर लोग पकड़ के जंगल में छोड़ देता है वो गंधार देश का था गंधार देश में आजकल जो है अफगानिस्तान में है वहां कंधार कंधार तो वो गंधार देश का था बोलते हैं तो कोई गांव का भी नाम हो सकता है तो जो भी है उसको पकड़ के जंगल में आंख बंद करके पट्टी बांध करके डाल दिया अब वो वहां पड़ा रहा चिल्लाता रहा आवाज करता रहा मुझे कोई बचाए, मुझे कुछ खोल दे ऐसे करके बोलता बोलता रहा तो रास्ते से गुजरने वाले कोई अच्छे व्यक्ति सुना चलो आवाज सुनाई दे रही क्या है लेकिन दा देखा तो वो बेचारा ऐसा पड़ा हुआ तो उसके बोझा तुम कहाँ कहा है क्या है भाई ऐसे ऐसे हो गया लोग मुझे पकड़ के यहाँ छोड़ दिया मेरे सामान सब चोरी करके ले गया मैं अभी वापस झंडार भेज को जाना चाहता हूँ अभी मुझे पता नहीं चल रहा है कि कौन सी दिशा में कहाँ जाना है कि उत्तर है कि दक्षिण है कि क्या है कुछ पता नहीं चल रहा है ऐसा बताता है जंगल में अब वो जानकार व्यक्ति होता है जो रास्ते में आता है वो बताता है भाई इधर से ऐसा जाओ दक्षिण की तरफ जाओ फिर वहाँ से जो है ऐसे गुजरो फिर उसके बाद एक गांव आएगा गांव के बाद में फिर एक नदी आएगी नदी क्रॉस करके फिर आगे बढ़ो फिर उसके बाद दूसरे गांव आएंगे और उसके बाद आएगा और उसके बाद तुम्हारा घर आएगा ऐसे इसी करके समझाता है ये सारा याद रखा याद रख करके फिर वो सोच समझ करके पूछ पूछ करके वहां पहुंच जाता है जैसा उसको होता है वैसे ही गांधारा ने व उसके निकट प्राप्त हो जाता है एवमेव इसी प्रकार आचार्यवान पुरुष हो था इसी प्रकार यहाँ भी मार्गदर्शन करने वाले कोई आचार्य हो वही आचार्य के उपदेश से ये साधक अपने आप जान सकता है अन्यथा नहीं जान सकता जैसा जंगल में पड़ा हुआ व्यक्ति के समान है हमारे आंग जो है पट्टी से बंधा हुआ है क्या सही क्या है गलत हमको पता नहीं चल रहा है तो कोई मार्गदर्शन करे तभी पता चलता है इसलिए आचार्य के बिना नहीं होता है तो ये एवं एवं आचार्यवान पुरुषो वेद आचार्य को आचार्य अस्या अस्थित आचार्यवान जिसका आचार्य है गुरु है वही जान सकता है अन्यथा नहीं जान सकता इसलिए गुरु के बिना कोई ज्ञान नहीं होता आजकल वो भी हो रहा है बिना गुरु से भी सब कुछ हो जाता है ऐसे भी लोग भ्रमित है हाँ बिना गुरु की आवश्यकता नहीं आचार्य की आवश्यकता नहीं सब किताब से हो जाता है या तो नहीं तो इंटरनेट से हो जाता है ऐसा समझते हैं सबसे हो जाता है हो जाता कुछ नहीं है वो बस आपको जानकारी मिल जाता है कोई भी किताब आज तक किसी का गुरु नहीं बन सका है अब ना ये इंटरनेट बन सकेगा तो कोई भी चीज नहीं बन सकेगा गुरु के लिए तो गुरु ही चाहिए उसके बिना नहीं होता है इसीलिए आचार्यवान पुरुष हो आचार्य जिसका है ऐसे पुरुष वो जानता है वो जानेगा वो स्वीकार करेगा ऐसा होगा क्योंकि गुरु के साथ रहने से उसका जो आचार विचार नियम है वो उसमें सावधान रहेगा नहीं तो वो सावधान नहीं रहता है वो अपने आप मनमानी करके वो सोचता है हम पढ़ते हैं हम हम समझ रहे हैं सोचता है लेकिन होता कुछ नहीं है उसका कोई काम नहीं आएगा क्योंकि बाद में वो अंदर जो जितना बैठा हुआ जहां बदलना चाहिए वहां नहीं बदलता है और आ, फिर दिखा हुआ करेंगे आप कुछ कपट करेंगे वो भी गुरु को मालूम पड़ेगा तुम जैसा गलत कर रहे हो वैसा नहीं करो ये भी बोलेगा ध्यान देगा और ये सब सुनने से उसको फायदा होता है और नहीं तो अपने आप बैठ करके जो होगा वो होगा वो जैसा भड़केगा भड़केगा कोई तो हो सकता है तो हो सकता है कुछ न कुछ होगा लेकिन ये इसीलिए कहा गया है ऐसे जरूरी है करके कहा गया अब जैसा बच्चों को स्कूल में भेज वैसे होता है स्कूल में क्यों भेजने की जरूरत है जब माता पिता ही अपने पढ़े लिखे हैं तो वो क्यों नहीं पढ़ाते हैं? वो नहीं पढ़ा सकते क्योंकि वो पढ़ाएंगे तो वो बच्चा ठीक नहीं होगा। स्कूल में ही भेजना पड़ता है क्योंकि स्कूल से उसको जो प्राप्त होगा वो आचार विचार शिष्टाचार घर से नहीं हो सकता है घर में कुछ सिखाया जाता है उसके बाद स्कूल ही जाना पड़ता है ऐसा ही यहाँ होता है आचार्यवान पुरुषो वेद ऐसा करना है। इसीलिए हमें सावधान इसमें रखना है कि हम जो कर रहा है जो समझ रहा है बिल्कुल वो सही ढंग से होना चाहिए इसमें तत्परता होनी चाहिए कपट नहीं होना चाहिए बिल्कुल सीधा सीधा जो हम कर सकते हैं वो करें, तब ये प्राप्त होता है अब बहुत कुछ कर रहा है फिर लिखावा करना है तो कुछ नहीं होगा क्योंकि ये दिखावा क्या फिर आपके अंदर और एक आवरण को बना देगा अब वो आवरण ऐसा मजबूत हो जाएगा फिर उससे आप बाहर नहीं निकल पाएंगे जो है जैसा है वैसा रहना चाहिए ये सब गुण आप गुरुकुल में रहकर अध्ययन करने से तब प्राप्त होगा अन्यथा ये प्राप्त नहीं होगा क्योंकि आप किताब पढ़ते तो कैसे भी पढ़ सकता है ऐसे हाँ। कैसे भी प्राप्त कर सकता है ऐसा तो इसमें नहीं हो पाएगा इसीलिए आचार्यवान गुरु में इतना कहा इससे क्या अर्थ निकला है कि केवल श्रवण से होगा नहीं श्रवण के लिए भी ये तरीका है आचार विचार के साथ होना चाहिए और तब जाके अंत में मानना आदि माननादि प्रकार से होगा तब निश्चय होकर प्राप्त होगा इतिच पुरुष पुरुष बुद्धि बुद्धि की सहाय्यम सहायता ये पंडितो मेधा भी अपने पुरुष बुद्धि को लगाता है उसने उपदेश दिया था कैसा गंधार को प्राप्त करना है किंतु वो मार्ग जैसा है वैसा समझना उसको पूछ पूछ करके जाना इत्यादि जो है अपनी बुद्धि से ही करता है तो उसका सहायम त्मन सहाय सहाय सहायत्व ये को ही सहायम कहाकार तो उसमें आएगा एक तो सहायम होता है ये सहायम होगा सहाय से भाव ये है तो ये भाव में एक क्षेत्र प्रत्यय होता है गुणवचन ब्राह्मणादिभ्यो कर्मणिच ऐसे सूत्र है गुणवचन ब्राह्मणादिभ्यो कर्मणिच गुणवचन ब्राह्मणादिभ्य कर्मचर ये सूत्र से क्षय क्षय होगा क्षय प्रत्यय वो तत्स्वरूप को ही बताता है जो है उसी में बताता है वो भावार्थ में करे तो सहायम आत्मनो दर्शेगी अब इसकी टीका होगी टीका में ये पूछा था कि उक्त सूत्रम ब्रह्म निश्चाक नवा ये आप जो सूत्र कहा है जन्मादेश सूत्र है ये ब्रह्म का निश्चय करता है या नहीं करता है न चेद अप्रामाण्य तदुक्त लक्षण भी विश्वास हो न सदि ये सूत्र ब्रह्म का निश्चय पूरा नहीं करता है तब क्या है उसमें विश्वास नहीं होगा क्योंकि आंशिक रूप से ये नहीं कर रहा है ऐसा करके शास्त्र में विश्वास ये सूत्र में विश्वास नहीं होगा न नचेत यदि नहीं करता है अप्राम्य उसमें अप्रामता है क्योंकि वो पूरा तो नहीं कर रहा है जन्मादि सूत्र प्रवृत्त ब्रह्म को लक्षण करने के लिए अब वो पूरा पूरा नहीं कर पा रहा है तो अप्रमाण हो जाता है इसीलिए कहा तब विश्वास चला जाएगा तो आद्य व्यतिरेक् लक्षण सूत्र उक्त कार्य लिंग अनु अनुमानवस्थ न अनिश्चायकता चोदयती आद्य में यदि ये, ये सूत्र निश्चाय है ये पक्ष को लेने पर व्यतिरेणो लक्षण से सूत्र उक्त कार्यलिंगानुमान ये व्यतिरेक जो लक्षण है वो व्यतिरेक लक्षण माने इसके नहीं होने से नहीं होता है इस प्रकार के जो लक्षण है उसका सूत्र उक्त कार्यलिंगानुमान सूत्र में कार्यलिंग दिया कार्य हेतु दिया जन्माद्य ये कार्य है जगत को कार्य मान करके उसको हेदु मान करके कह रहा है तो ये जो सूत्र लिंग हुआ है ये लिंग से अनुमान करके उसको समझना है तो यदि नहीं होता है तो न निश्चायता यदि चौधरी यदि तो उसमें अनुमान से इसमें निश्चायकता नहीं आएगी तब तो उसके उत्तर में कहा ननुघा भी वही चो, कहा मन संशय जन्मादि सूत्रे जन्मादि सूत्र में भी आपने अनुमान का ही उपन्यास कियाेण आगमो वा वुक्तिर्वा न कहने का अर्थ है कि तदेवा, जो में कहा तदेव उपन्यस्त तदेव मैंने वही अनुमान वन्यस्तुआ तदेव इसे एवकार से आगमो वा आगम या तदनुगुण युक्ति न सूत्रिता न कोई आगम सूत्रित हुआ है न आगम के अनुकूल कोई युक्ति सूत्रित हुई है फिर क्या सूत्रित हुआ है अनुमान ही सूत्रित हुआ है यह कहना चाहते अनुमान के अलावा और कोई आगमादि आदि सूत्रित नहीं हुआ पूर है पूर्व का अभिप्राय है प्रस्तुत अदर्थ तत्द से पूर्व में जो अनुमा की बात हुई थी उसको लिया जाता है अनुमान से ही उसको ग्रहण करना चाहिए नेशा तर्के इदिश्रुते वैदिक ब्रह्मयुक्ति अगृहत लक्षणाख्य व्यतिरेक आत्मागम की सूत्र आत्मा सूत्रमिति पहरती तब उसका उत्तर में भाष्यकार कहते हैं कि यह अनुमान पर आश्रित नहीं है क्योंकि ना अवेदवित मनुदेतम बृहंतम ऐसे तैतरीय ब्राह्मण का वाक्य है कि उस ब्रह्म को वेद को नहीं जानने वाला वेदांत को नहीं जानने वाला नहीं जानता है यदि उस ब्रह्म को कोई जानता है वो जरूर वेद वेदांत को जानने वाला ही होगा अन्य कोई ब्रह्म को नहीं जान सकता तो ना अवेद अवित वेद को नहीं जानने वाला हो न मनते वो मनन नहीं कर सकता वो जान नहीं सकता उसको नेर्के नाम ये भी कहा कि तर्क के द्वारा इसको समझने का प्रयास मत करिए तर्क के द्वारा प्राप्त नहीं है ये इत्यादि श्रुते इत्यादि श्रुति से वैदिकम ब्रह्मा वेद में कहा हुआ जो ब्रह्म है हम उस ब्रह्म की बात कर रहे हैं कोई अपने तरफ से अपने बुद्धि से कोई ब्रह्म की कल्पना की गई हो वो ब्रह्म बात अलग है वो अपने अपने ब्रह्म कोई भी कल्पना कर सकते हैं उससे वो कोई ब्रह्म नहीं होता है किंतु ये वैदिकम ब्रह्म जो है वेद में जिस ब्रह्म के बारे में कहा गया वो ब्रह्म के संबंध में कहते हैं कि वो वेद से ही प्राप्त होगा अन्य प्रकार से प्राप्त नहीं होगा यदि उक्त युक्ति अनुग्रहित तो वैदिकम ब्रह्म के संबंध में जो जितने युक्तियां कही गई उक्त उक्ति क्त युक्ति अनुग्रही दूसरे के द्वारा अनुग्रहित सहायता से लक्षणाख्य व्यतिरेक की आत्मा आगम उक्ति परम उसमें जो लक्षण कहा गया लक्षणाख्य वो लक्षण रूप में जो वेदिरेकी आत्मा, आत्मा आगम उक्ति है उससे तो अभिन्न जो आत्मा आगम युक्ति है जो लक्षण कहा गया वो लक्षण किसको लेता है वो आत्मा आगम को लेता है कैसे लेता है इस प्रकार से लेता है यदि आगम शास्त्र नहीं होता तो इस प्रकार का लक्षण ब्रह्म का नहीं होता ऐसा करके आपको की लगाना पड़ेगा कि तो आगम शास्त्र है उसके आधार में इसीलिए ये ब्रह्म का लक्षण हो सकता है ऐसे की करना पड़ेगा विजरे मतलब जो कहा गया उसका अभाव घटित करना है ये ये नहीं होता तो ये नहीं होने वाला था तो जन्मादि सूत्र में आगम के सहारा है कैसे मालूम पड़ता है क्योंकि उसके बिना ये नहीं हो सकता ये जो लक्षण दिया वो आगम के अनुसार ही है ऐसे वेदरे आत्मा आगम उक्ति के दृष्टि से सूत्र को समझना चाहिए ऐसा परिहार करते हैं ऐसा उत्तर देते हैं ना इत्यादि से कहा वेदांत वाक्य कुसुम ग्रथना अर्थत्व ये सूत्र सामान्य रूप से दिखते हैं किंतु ये वेदांत वाक्य के सार ही है इसमें वेदांत वाक्य के आधार पर ही इन सूत्रों को बनाया गया है तो हर हाँ एक सूत्र को समझने के लिए आपको कोई ना कोई वेदांत वाक्य में जाना पड़ेगा तो सारा उपनिषद की ही चर्चा होती है इसमें कार्य अनुमान यत इत्यादि शुद्धुक्त भी न अनुमात्मशायक तेना संनात्र अभिधा कहते हैं ये कार्य अनुमान यद्यपि सूचित हुआ है कार्य के द्वारा कारण को जानना चाहिए यही जन्मादि सूत्र में कह रहा है बात ठीक है कार्य अनुमान कार्य का अनुमान जो कार्य के द्वारा जो अनुमान है कार्य को हेतु बना के अनुमान उस अनुमान को यथ इत्यादि श्रुदियों तत्व यथा इत्यादि पद से श्रुदि कह रही है ये दो वायमानी भूदानी जायन दे इत्यादि से वो यथा शब्द से जहां से उत्पन्न हुआ ये दिखाना चाहते है जो उत्पन्न हुआ है उसको हेतु बना करके जहां से उत्पन्न हुआ है उसको समझना चाह रहे तो वहाँ कार्य अनुमान है ऐसा कहने पर भी न अनुमान किंतु अनुमान के रूप में कोई निश्चय वहां नहीं कह रहा है अनुमान से निश्चय होता है ऐसा नहीं कह रहा क्यों तेना संभावना मात्र अभिधान अनुमान से केवल संभावना होती है। कल कहा था संभावना मैंने उत्कर्क एक तरफ मिल जाता है कि आपको ये निश्चय होता है कि ये तर्क सारे वहीं जा रहा है इसलिए वो सही होना चाहिए ऐसी संभावना हो जाती है दो पक्ष में जब संशय होता है क्योंकि संशय उभय पक्ष में होता है दो पक्ष रहता है ऐसे स्थिति में आपको एक पक्ष को निश्चय करने के लिए कुछ विशेष तर्क मिल गया विशेष तर्क युक्ति आ गई आ गया तो उसमें संभावना करते ये होने की संभावना है ऐसा करते तो हो सकता है ऐसा इसलिए संभावना मात्रा विदाना ये जो अनुमान है केवल संभावना मात्र को सिद्ध करता है धूम से अग्नि का अनुमान आप करते हैं अग्नि वहां है इसके लिए सारा तर्क काम कर रहा है इसलिए अग्नि वहां होनी चाहिए संभावना हो जाती है और बाद में उस उस अग्नि को प्रमाण्ड के द्वारा अन्य प्रकाण से जाना जाता है इसलिए सामान्य का ज्ञान होगा अग्नि वहां है इतने ही ज्ञान होगा कौन सी अग्नि कैसे अग्नि कितनी अग्नि यह सब ज्ञान नहीं हो पाता है अनुमान से विशेष ज्ञान नहीं होता इसलिए कह रहे हैं कि अनुमान से यदि मानेंगे तो ब्रह्म की भी यही स्थिति हो जाएगी ब्रह्म होने की संभावना है किंतु ब्रह्म कैसा है क्या है ये नहीं कहा जा सकेगा कि कल बताया था कि उसमें एकत्व आदि का भी निश्चय नहीं हो पाए आगमात्म ना दो निश्चायकत्व भाव इसीलिए आगम रूप से स्वीकार करने से ही उसमें निश्चायकत्व आ जाएगा वही सूत्र निश्चय करता है सूत्र तो में आएगा अन्यथा नहीं आएगा उत्तर सूत्रेश्वर तुल्यम आगम आगे का सारे सूत्र को लेने के लिए इसमें पांच सूत्र है अभी हम दूसरे सूत्र पर विचार कर रहे तो ये सारे सूत्र को लेने के लिए उत्तर सूत्रेश्वी तुल्यम आगम प्रमाण ऐसा नहीं कि हम दूसरा सूत्र का विचार किया बाकी सूत्र का नहीं हरेक सूत्र ऐसा ही है जैसा यह सूत्र है वैसा ही है तो 555 सूत्र का भी अर्थ इसी के आधार पर करना चाहिए ये कहने के लिए भाष्यकार ने सूत्राणाम बहुवजन में लिया सूत्रेशु कुमक ग्रथनवत न वाक्य ग्रथनम तब कोई शंका करता है कि सूत्र में आप बोले रहे हैं के समान फूलमाला बनाने के समान ये सूत्र से वेदांत वाक्यों से माला बनाया गया ये आप बोलना चाहते हैं ये तो मुख्य अर्थ नहीं आएगा गौण अर्थ हो गया एक प्रकार की कल्पना हो गई ना मुख्य अर्थ नहीं है उसमें मुख्य निश्चय कैसे हो सकता है तो उसमें कहते हैं वेदांत वाक्यान ही सूत्र रुदावृत्य विचारयंद क्यों ऐसा कहा हमने क्योंकि हरेक सूत्र वेदांत वाक्यों को लेकर के ही विचार करते हैं और कोई विचार इसमें है नहीं अलग से नहीं तेषा अपेयत्व निर्दोषाणाम स्वयव स्वार्थ निश्चा विचार अनर्थक्य सं तो कहते हैं ठीक है जब वेदांत वाक्य को लेकर के विचार कर रहे हैं विचार की बात आप कर रहे हैं तो इसमें विचार करने की आवश्यकता नहीं है आप विचार के लिए बहुत कुछ बोल रहे हैं कि विचार इसमें आवश्यक नहीं क्योंकि आप तो पहले से वेदांत वाक्यों को अपौरुषय मानते हैं वेदांत वाक्य वेद का भाग है इसीलिए वेद अपौरुषय होने से वेदांत वाक्य अपौरुषे है अपौरुषय होने से देशा अपौरुषयत्व तो निर्दोष आना उसका कोई दोष नहीं होता वेदांत वाक्य का वो कोई दोष नहीं होता दोष नहीं होने स्वदय व स्वार्थ निश्चाय स्वदय ही स्वार्थ निश्चायक है अपने अर्थ को स्वदय ही निश्चय करता है वो सदम प्रमाण होते हैं तो सदम प्रमाण होने से फिर विचार अनर्थक्यम उसको लेके विचार करने की आवश्यकता नहीं है जो है उसको वैसा स्वीकार करना चाहिए क्योंकि वो तो अपौरिष होता है सदा प्रमाण होता है उसमें कोई प्रमाण सिद्ध करने के लिए विचार की आवश्यकता नहीं है तो विचार बंद कर देना चाहिए ऐसी आशंका से उत्तर कहते ऐसे भी मानने वाले होते हैं कोई वो तो वेद को खाली पढ़ लो और उतने से काम हो जाता है बाकी कुछ करने की आवश्यकता नहीं विचार आदि ऐसे बोलते हैं क्यों आशंका करते हैं तो ऐसे आशंका का उत्तर करते हैं कि ऐसा नहीं है कि वेदांत वाक्य के विचार के बिना अर्थ ज्ञान होगा तो वाक्यर्थ विचारणा अद्यवसान निर्वृत्ता ही ब्रह्मावगति विचारणा करके वाक्य को देख उसका अर्थ का सम्यक प्रकार विचारणा करके जब निश्चय होता है तभी ब्रह्मावगति होती है तब तक, तक नहीं होती इसलिए मैंने श्रवण मनन निधिध्यासन तीनों को कहा वाक्य का वाक्य तो सुनना पड़ेगा फिर उसका अर्थ विचारना मनन करना पड़ेगा और उसके बाद निर्ध्यासन रूप से उसका अध्यवसान स्थिति हो जाएगी ये जब हो जाएगा तो जब समय आएगा ये जिस प्रकार से होते रहेंगे तो होने के बाद में विपरीत भावना धीरे धीरे कम हो जाती है उसके बाद में ब्रह्मा होती है ब्रह्मा होने के बाद बाकी सब जो नष्ट होना है जा कर्माणी तस्मिन् दृष्टे परावरे तब जब वो उसको प्राप्त करता है तो सारे उसके कर्म नष्ट होते हैं केवल प्रारंभ शेष रहता है बाकी नष्ट होता है इस प्रकार से स्थिति बन जाती है तब तक नहीं बनेगी इसलिए ये विचार करने की भी आवश्यकता है वाक्यस्य तदर्थ से तात्पर्य निश्चयाथम संभावना विचारणा विचारणा का ये प्रयोजन है जो वेदांत वाक्य सुना गया उसका अर्थ सम्यक प्रकार से जानना है अर्थ जानने के लिए वो तात्पर्य निश्चाय जितने लिंग है जितने हेतु है सबको रखना पड़ेगा तो वाक्य से तदर्थ से वाक्य का ज्ञान और उसका अर्थ का ज्ञान तात्पर्य निश्चय अर्थम, तात्पर्य का निश्चय करने के लिए और संभावना उसमें अधिक युक्तियों को दिखाने के लिए दो पक्ष में अधिक युक्ति कहा जा रही है उत्कड़ युक्तियाँ किस प्रकार है उस प्रकार दिखाने के लिए भी विचारणा की आवश्यकता है विचारना के बिना नहीं होता है अब देखो ये जो विचार है विचार आपको कोई दूसरा नहीं दे सकता विचार अपने आप करना पड़ेगा विचार के लिए कोई युक्ति दूसरा दे सकता है समझा सकता है विचार की कुछ तरीका बता सकता है आप जहाँ कहीं फंसा हो वहां से आगे विचार को खोल दे सकता है किंतु स्वयं ही विचार करके स्वीकार करना पड़ेगा क्यों क्योंकि जो स्वयं विचार नहीं करता वो दूसरा विचार सुनाने पर भी उसको वो मालूम नहीं पड़ता है वो स्वीकार नहीं करता है वो बोलता है इसमें ये है उसमें वो है ये क्या है ऐसे करके ऊपर से आके ऊपर भी चला जाता है वो कोई काम करता है आप पहले जैसा वैसा है वैसे ही रहेगी इसीलिए बदल, बदलाव नहीं होगा विचार तो अच्छे अच्छे सुने हैं कोई विचार काम नहीं आता क्यों नहीं आता है क्योंकि हम उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है हमारे विचार वहां पहुंचा नहीं हमारे विचार जब वहां पहुंचेंगे तो वो विचार हमको काम आए और सब सुनने के बाद बारे भी बाहर जाएंगे तो वो पहले वाला विचार आ करके आपको वही सब स्थिर कर देता है वो सब सही है ऐसा बोलना है क्योंकि वो विचार दोनों विचार मिलना चाहिए ना तब ये विचार को स्वीकार करके आप पहले वाले विचार में कुछ बदलाव ला सकते ऐसा है लेकिन ऐसा नहीं होने पर भी एकदम ऐसा नहीं होने पर भी विचार नया नया सुनते रहने से कहीं न कहीं कभी न कभी कहीं ये अंदर घुस जाएगा अटक जाएगा इसलिए वो सुनाने वाले को सुनाते रहना चाहिए सुनने वाले को सुनते रहना चाहिए और कोई रास्ता तो है नहीं अब हम हमारे अंदर जो दिमाग में जो बैठा हुआ है उसको कैसे काट के तो निकाल नहीं सकते वो कुछ और तरीका है ही नहीं कुछ नहीं निकलने वाला है तो वो क्या करेंगे तो इसीलिए वो करते रहना चाहिए हम ऐसी आशा करके आगे बढ़ते रहना चाहिए कि कभी ना कभी विचार अंदर घुसेगा कोई विचार अंदर घुसने से वो काम आएगा और कोई तरीका नहीं इसीलिए विचार करने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है ये बता है तो विचार को स्वयं स्वीकार कराना पड़ेगा तस्वसानम तदुभय निश्चय उस विचारणा का निश्चय है दोनों का निश्चय हो जाता है जैसा तात्पर्य निश्चय और संभावना का निश्चय तदर्थ निश्चय का ना विचार वाक्यर्थ निश्चय तो तात्पर्य निश्चय भी हो जाता है संभावना का भी निश्चय संभावना तो युक्ति से होती है तस्याच अध्यवसान निश्चयः तदुभय निश्चयः, दोनों का निश्चय हो जाना तेन निर्वृत्तों ब्रह्म साक्षात्कार उसी से ब्रह्म साक्षात्कार प्रगढ़ हो जाता है तस्माद् विचारो अर्थवान्य इसीलिए ये विचार अर्थवान है सार्थक है विचार की कोई आवश्यकता नहीं ऐसा भी नहीं समझना विचार खूब करना पड़ेगा उसके बिना नहीं होता विचार अवधारित शक्ति तात्पर्याभ्या प्रमापक शब्द हित्वा शक्ति मात्रेण प्रमापक ब्रह्मणि लाघवाद आदेश आशंकिया अब एक शंका होती है विचार अवधारित शक्ति तात्पर्य विचार के द्वारा निश्चय किया गया जो अर्थ है शक्ति मन वो विचार जिस वाक्य पर आपने किया उस वाक्य का अर्थ और उसका तात्पर्य दोनों क्योंकि अर्थ ज्ञान होने के बाद में तात्पर्य कभी लक्षणा से करते हैं इसीलिए तात्पर्य को अलग से कहा ऐसा गंगायाम घोष ये शब्दार्थ ज्ञान शक्तिवृत्ति से हो जाता है गंगा शब्द का सप्तमी एक वजन में गंगायाम अधिकरण सप्तमी वहां है गंगा में ऐसा अर्थ आ गया फिर घोषहा घोष मन झोपड़ी है ऐसा अर्थ आ गया तो शब्दार्थ ज्ञान हो गया तो गंगा के बीच में झोपड़ी है ऐसा अर्थ आ गया कुटिया है ऐसा अर्थ अब ये गंगा पद किस अर्थ को बताता है ये देखने पर गंगापद पद वहां पत्थर आदि को बताता है कि किसको बताता है न पत्थर को मिट्टी को किसको नहीं बताता है किनारे को बताता है नहीं किनारे को भी नहीं बताता गंगा शब्द तो पानी का प्रवाह को बताता है पानी को भी गंगा नहीं कहते हैं वो तो गंगा प्रवाह को ही गंगा कहना पड़ेगा तो गंगा का शब्दार्थ तो गंगा प्रवाह में बैठ गया और कुड़िया तो उसमें बैठना था वो प्रवाह में कुड़िया को रखना था अब कुड़िया को रखने जाएंगे तो नहीं बैठेगा तो शक्ति वृत्ति से नहीं बैठ रहा है तब आपको तात्पर्य निर्णय करना पड़ेगा के संबंध करके वो तो गंगा शब्द से गंगा को तो जो तट है किनारे को लेना पड़ेगा ये भार होता है शक्तिवृत्ति से जहाँ काम हो जाए तब तो ठीक है अर्थ बैठ जाएगा तो ठीक है यदि नहीं बैठता है तो वहां तात्पर्य निर्णय के लिए लक्षणा की आवश्यकता होती है इसलिए कहा कि कहीं शक्ति वृत्ति कहीं लक्षणा इत्यादि करके शक्ति तात्पर्य अभ्याम, शक्ति और तात्पर्य इन दोनों से प्रमापकम शब्द हित्वा प्रमापक माने प्रमाण कराने वाले जो शब्द है उसको छोड़कर शक्ति शक्तिमात्र प्रमापकम प्रमाणातरम शक्ति मात्र से प्रमापक ने प्रमा करने वाले आधार ज्ञान कराने वाले जो शब्द है उसको लेकर प्रमाणांतरम ब्रह्मणि लाघवाद आदेश उसी से लाघव है मैंने ये दोनों का तात्पर्य विचार करना फिर उसी का अर्थ निकालने में बहुत समय लगेगा इसीलिए सीधा शक्तिवृत्ति से करना चाहिए और चाहिए तो कोई प्रमाणांतर की सहायता लेनी चाहिए प्रमाणांतर अनुमान आदि की सहायता लेना चाहिए वो लेके सीधा सीधा अर्थ करना चाहिए बाकी आप जिंदगी पर कहा ये विचार करते रहोगे क्या होगा इसका कोई होने वाला नहीं हमको जल्दी जल्दी चाहिए इसीलिए यही है कि सीधा सीधा शक्ति अर्थ करो शब्द का अर्थ करो उसके बाद अनुमान आदि का सहारा ले लो फिर काम हो जाएगा ऐसे होगा खाली ये विचार करते रहेंगे कब तक करते रहेंगे इसलिए वो बोलता है कि ये विचार करना नहीं चाहिए प्रमाण अंदर की सहायता से जल्दी हो जाएगा कहना चाहे, रहे लाघवान आधे वितिया संख्या ऐसे लाघव होने से उसका सहायता लेनी चाहिए जैसा पहले जमाने में लोग पैदल जाते थे पैदल जाने से बहुत समय लगता है यहां से गंगोत्री जाने के लिए तीन चार दिन लग जाता है चलते चलते जाना पड़ेगा अब गंगोत्री जाके पुण्य कमाना चाहते हैं फल चाह रहे हैं अब जाने की तरीका पैदल ही है ऐसा जाके वहां जाने के स्नान स्न करके पूजा अर्चना करने से पुण्य प्राप्त होता है ये हमने सुना है पैदल जा रहे अब ये पैदल जाते जाते थक गया उन्होंने सोचा है कि हमको क्या फल चाहिए वहां जाना है पुण्य प्राप्त करना है पूजा अर्चना करके अब पैदल से दूसरा प्रमाणांधर को लिया पैदल छोड़ दिया पैदल तो सबसे प्रथम है उसके बाद प्रमाणांधर क्या है कि गाड़ी में जाएंगे गाड़ी में जाएंगे तो इधर से जल्दी वहां चार घंटे में पहुंच जाएगा पहुंचने के बाद वहां पूजा अर्चना हो जाएगी जल्दी हमको फल मिलेगा ये जल्दी के चक्कर में हमने प्रमाणांधर के सहारा लिया वो पैदल से नहीं गया है अभी गाड़ी से जा रहे हैं अब गाड़ी के बाद अभी और जल्दी जाना चाहते हैं दो चार धाम एक दिन में करना चाहते हैं तब तो हेलीकॉप्टर लेते हैं फटाफट हो जाता है उतरते जाते हैं बड़ के होता होता है सब तो क्योंकि हमको हमारा उद्देश्य क्या है वहां जाके पूजा अर्चना करके पुण्य कमाना है बाकी पैदल जाओ ये जाओ नहीं है और जल्दी जल्दी काम हो जाना चाहिए यहां भी ऐसा है हमको तो जल्दी ब्रह्मज्ञान चाहिए तो हम बाकी क्यों करेंगे हम तो सुबह स्नान नहीं करेंगे सुबह संध्या नहीं करेंगे पूजा नहीं करेंगे और बाकी जो है अपने साधन भजन कुछ नहीं करेंगे हमको तो किताब पढ़ना है फटाफट ब्रह्मच्ञान हो रहा है शॉर्टकट में ब्रह्मच्ञान हो जाना है तो उसके लिए क्या रास्ता है हम देखते हैं और वो कुछ भी नहीं अब पढ़ने के लिए भी किताब पढ़ना पड़ेगा तो संस्कृत पढ़ना पड़ेगा संस्कृत पढ़ने के लिए बहुत टाइम लगेगा द्वादश अक्ष व्याकरण अभी साल लगता है व्याकरण पूरा अध्ययन करने के लिए बोलते हैं तो चलो बारह साल नहीं है तो तीन साल तो कम से कम लगेगा ही तो वो आ, करना है फिर उसके बाद में फिर विचार करना है तब जाकर के कुछ पंक्तियां समझ में आएगी और समझ में आने के बाद फिर अर्थत ज्ञान और उसके बीच में फिर गुरु के पास रहना पड़ेगा गुरु की सेवा करना पड़ेगा वो ठोक ठोक सब साइन करना पड़ेगा ये सब झंझट है इसीलिए सबको साइन लाइन करके फिर सीडी लाओ वो क्या प्लेयर रखो उसमें सुनो सुन करके किताब रखो गर्भ हो गया वो जो होना है अब यही तो होना इतने सवार करने के बाद भी होना क्या था कि किताब पढ़ना ही होना था तो सब में हमको शॉर्टकट चाहिए इसलिए ये कह रहा है यही उद्देश्य कह रहा है कि आपकी जो तरीका है ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से अभी चल रहा है पांच पचपन पस, सूत्र करने में बहुत टाइम लगेगा अब तब तक हम ब्रह्मज्ञान की इंतजार करेंगे नहीं हो सकता है कोई और ब्रह्मांड की सहायता लेकर जल्दी से जल्दी ब्रह्मज्ञान आप करना चाहिए ये कहता है इसलिए विचार की आवश्यकता नहीं तो उस पर उत्तर में कहते हैं तो लाघवाद कहा लाघव मन जल्दी हो जाता लाघवाद आदेयम तो ना इत्यादि कहा ना अनुमान आदि प्रमाणांतर निर्वृत्ता भाषिका स्पष्ट कह देते है ये रास्ते को छोड़कर के दूसरा रास्ते से दूसरे प्रमाण के सहायता से दूसरे तरीके से उसको प्राप्त करने की कोशिश मत करिए होगा ही नहीं इसीलिए पहले जमाने में जो पैदल करके जो लोग चार दाम करके जो वापस जाते थे वास्तव में उनका जीवन में कुछ पुण्य का आर्जन होता था पूरा जीवन ही बदल जाता अब आजकल दस बार करने पर भी कोई परिवर्तन नहीं आता वो झगड़ा झूड़ा हला होला वो ही रहता है कुछ फर्क नहीं आता क्यों वो, वो जो होना था वो हुआ है अनुभव हुआ है ऐसे में कैसे हो ब्रह्मण है क्यों ऐसा नहीं होता है क्योंकि अनुमान आदि का प्रमाणांतर का विषय ब्रह्म नहीं बनता है ऐसे में अनुमान आदि से आप कैसे प्राप्त कर सकोगे नहीं प्राप्त कर सकें सर ही शब्दादेव ब्रह्म सिद्धे मनन विधि युक्ति सूत्राण कथम्ञा तब तो फिर शब्द से ही ब्रह्म सिद्ध होता है क्योंकि ब्रह्म ज्ञान कहाँ हो रहा है तत्वसी तो इत्यादि वाक्य से हो रहा है तो ब्रह्म के स्वरूप में जो कहा गया है सत्यम ज्ञान आनंद ब्रह्म इत्यादि शब्द से ही ब्रह्म ब्रह्म की सिद्धि होने से मनन विधि युक्ति सूत्राणाम मनन विधि जो मंदव्य है इत्यादि बोल रहे हैं और युक्ति युक्ति ये सूत्र है जन्माद्य से यथा ये सूत्र यदि युक्ति दे रहा है इन सबका कोई प्रयोजन नहीं कथम इतिहास नहीं है इन सबका क्या प्रयोजन है आप क्या तात्पर्य बताना चाह रहे हैं कि क्योंकि शब्द से ही ज्ञान हो जाता है तो इन प्रयोजन नहीं ऐसे शब्दवादी कह तब कहते हैं भाष्यकार कहते हैं सत्सु तो जगतो जगत जन्मावादिषु तदर्थ ग्रहणदारढ़ हनुमति वेदावाख्या अवरोधि प्रमाणिष्ठातृक कार्यादिवत् ये जो विमद ये अभिन्न अठातृक <laughs> इसका एक उपादान कारण भी है एक निमित्त कारण है अधिष्ठा मन निमित्त कारण भी है ये दोनों अभिन्न हैं, अभिन्न मैंने भिन्न भिन्न नहीं है कई कहीं कहीं उपादान कारण भिन्न होता है अधिष्ठान भिन्न होता है किंतु ये जो विमद जगत है ये अलग अलग वाला नहीं है तो अभिन्न अभिन्न उपादान अधिष्ठान साध्य रहेगा विमद जगत हो गया पक्ष पक्ष तो वही है क्यों कार्यत्वा कार्य होने के कारण अब जहां जहां कार्य जो जो कार्य होगा उसमें अभिन्न निमित्त उपादान अधिष्ठाधत्व आना चाहिए ऐसा होना चाहिए जैसे सुखादिवत सुखादि को ले सुख एक कार्य है सुख होता है दुख होता है कार्य है ये तो ये कार्य में कार्यत्व तो हेतु है और उसमें देखो अभिन्न उपादान अधिष्ठाधरगत तो होता है <coughs> सुख का उपादान कारण क्या है वो आदमी ही है हाँ पुण्य आदि है वो उसके अंदर जो मन है मन का इसके अदर, वो उपादान कारण उसी के अंदर है। तो वो मन में है और निमित्त कारण भी मन ही है मन के मन रहने से ही वो कार्य हो रहा है सुखादि प्राप्त हो रहे और उपादान भी मन के अंदर गए पुण्य हो और बाकी मूल रूप से वो संस्कार आदि जो भी कर्म आदि इत्यादि हो वो सब उसका कारण होता है इसलिए अभिन्न जवितान दोनों मन बन रहा है इस प्रकार यहाँ भी ऐसा होना चाहिए ये कहा विमदम चेतन प्रकृति तदवद इसी प्रकार दूसरा अनुमान है ये विमद जगत है चेतन प्रकृति का है चेतन से बना हुआ है अचेतन तो से नहीं बना हुआ है चेतन तो चेदन है। का वही यह कार्य है ये यहाँ तो। कार्यत्म तथा तथा चेदन प्रकृतिगत्व यदा सुखादौ तद्वत मैंने सुखादि के समान सुखादि कार्य है और ये चेतन प्रकृति होता है जो चेतन होगा उसको सुख का अनुभव होगा सुख उसमें उत्पन्न होता है और किसी में नहीं होगा इस प्रकार के अनुमान है इस प्रकार अनुमान दिखाना चाहिए कहा तेषु सत्सु तद भी प्रमाणम न निवार्य दिखाई संबंध उन वाक्यों को रखते हुए वेदांतवाक्यों को आगे रखते हुए आप जो तर्क को प्रमाण रूप से प्रयोग करते हैं उससे अर्थ ज्ञान स्पष्ट हो जाता है उसको तो हम मानते हैं इसीलिए तद प्रमाणम प्रमाण उस प्रकार का अनुमान भी प्रमाण होता हुआ निवारण नहीं करते हैं यदि प्रमाण नहीं होता हो तो बात अलग है विचार संस्कृत वेदांता स्वार्थ बोधित्व सिद्धौ किम तेनाश तो बोलते हैं कि इसकी क्या जरूरत है तर्क की क्या जरूरत है क्योंकि विचार के द्वारा जिनकी बुद्धि शुद्ध हो गई है विचार संस्कृत हो गया वेदांताना विचार संस्कृत है वेदांत वाक्य जिनके अंदर जो जानते हैं ऐसे विचार संस्कृत वेदांती जो लोग हैं, जो साधक है उनके अंदर तो स्वार्थबोधित्व सिद्ध वो तो स्वार्थ बोध अपने हो जाएगा तो वेदांत वाक्य तो सदा प्रमाण है सदा प्रमाण होने से विचार के द्वारा संस्कृत होने पर अपने आप ही उस अर्थ को प्रकट करेगा अपने आप ज्ञान हो जाएगा जैसे लोग समझते हैं ब्रह्म का ज्ञान अपने आप हो जाता है आप करते रहो करते रहो करते रहो एक दिन हो जाएगा। ऐसा नहीं होता हम वेदांत में ऐसा नहीं मानते करते रहो करते रहो ऐसा नहीं होता जो वो कितने जन्म जन्म में करते हैं और साधन करने से होता है साधन के बिना नहीं होता क्योंकि जो जो आप करते हैं ना वो करने का एक फल और होता है वो फल के द्वारा वो लेके जाता है आप जो भी साधन करते हैं उसमें कुछ पुण्य भी होता है कुछ पाप भी होता है कुछ तो संबंध पाप भी पाप कम रहता है पुण्य ज्यादा रहता है तब हम उसको पुण्य मान लेते हैं, जो भी है किंतु ये सब पुण्य पाप का फल जो है सारा मिलकर के ब्रह्म को तो सिद्ध नहीं कर सकता है ब्रह्म तो उससे भिन्न है और वो स्वरूप से पहले प्राप्त किया हुआ वो प्राप्त किया हुआ को पुण्य पाप सिद्ध करेगा क्या प्राप्त किया हुआ नहीं करेगा पुण्य पाप ऐसा सिद्ध करेगा जो प्राप्त नहीं है उसको सिद्ध करेगा प्राप्त किया हुआ को पुण्य पाप कोई सिद्ध नहीं करता पुण्य बढ़ने पर पाप नहीं है ऐसा दिखता लेकिन पाप भी वहां तुच्छ मात्र में होता है ऐसे नहीं होता है और उसका भी तो फल होगा इसीलिए जब तक पुण्य पाप के चक्कर में आप घूमते रहेंगे तब तक ब्रह्म ज्ञान होने की कोई संभावना नहीं है क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं इधर उधर फल होता है और एक फल है दूसरा विफल है ऐसे ऐसे चलता ही रहता है इसीलिए वो उसी सुख दुःख के चक्कर में रहेंगे उससे बाहर नहीं आएगा इसीलिए ऐसा करके सिद्ध होगा ये नहीं समझना वो अपने आप आ जाएगा नहीं समझना यहाँ कार्य करना चाहिए विचार की आवश्यकता होती है विचार के द्वारा संस्कृत वेदांत होता है और पुण्य पाप से बाहर जाना कैसा है वो जानना पड़े तब जाकर के होगा उसके लिए पुण्य भी चाहिए क्योंकि पुण्य पाव से बाहर जाने के लिए जो रास्ता दिखाने के लिए पुण्य की आवश्यकता होती है वहां तक फल होता है इसीलिए कहा गया है न पुण्य जो है अनेक नहीं अने कर्म में जो आया कर्म पुण्य ज्ञान उसी के द्वारा ज्ञान सिद्ध होता है ृति <coughs> का श्लोक है हाँ विचार संस्कृत वेदांतानं वेदांतान स्वार्थबोधित्व सिद्धो। वो अपने आप स्वार्थबोध हो जाएगा विचार करते करते स्वार्थबोध हो जाएगा ऐसे सिद्ध होने पर किम तेन इतिहाशं क्या तो अब अनुमान का क्या प्रयोजन है अनुमान का कोई प्रयोजन नहीं है ऐसे शंका करने पर कहते हैं उसका भी प्रयोजन है क्या है तदर्थ ग्रहण दार ये अनुमान कपयोग ज्ञानत्त्प्युंसा क्षया प्रापस्थ ज्ञानमुत्पजते पुंसा क्षया प्रापस्थ यशमे प्रख्ये पश्यत्म आत्मात्मन ये तैतरी उपनिषद तैतरी उपनिषद में ये पहले वाले शिक्षा वाले है तो उत्पद्य पुंसा हाँ पाप से अकर्मणा पाप का कर्म जब नष्ट होता है तब ज्ञान की उत्पत्ति होती है जैसे दर्पण को शुद्ध करने पर आप दर्पण में अपना चेहरा देखना चाहते हैं तो दर्पण को साफ करना पड़ेगा जितना साफ सुथरा दर्पण होगा उतने स्पष्ट रूप से आपको वहां ज्ञान प्रदीप्त होगा इसलिए ज्ञान उत्पति दे, दे क्षया पाप कर्मणा तो उन पाप कर्मों को क्षय करने के लिए आपको ये संध्या वंदन पूजा पाठ सब करना पड़ेगा सब साधनों को करना पड़ेगा अनुष्ठान कार्य उपवास चाहिए नियम से रहना चाहिए यह सब करना पड़ेगा अब ये नहीं करेंगे मनमानी करते रहेंगे तो पाप का क्षय नहीं होगा वेदांत सुनते रहेंगे क्योंकि वेदांत तो सुनने आप करिए सुन दे लेकिन वो जब नहीं होगा तो ये काम नहीं करेगा वो जब होगा तभी काम करेगा ये पहले आया था अथाध ब्रह्म जितनी आसा विचार में आएगा वो आ गया इसीलिए जब तब संस्कृत हो जाएगा तभी वो अपने आप अर्थ को प्रकट कर सकता है संस्कृत हुए बिना नहीं कर सकता तो उसके लिए संस्कृत होने के लिए शुद्ध होने के लिए तत्त्व स्थिति में कर्म होगी आवश्यकता है तेषा अर्थों जगत और अभिन्न निमित्त उपादानत्व इन वाक्यों का क्या अर्थ है कि जगत का अभिन्न निमित्त उपादान ब्रह्म ही है यस जगत का अभिन्न निमित्त उपादान ब्रह्म से आदिर तो कोई और नहीं है यही तो अंध में सिद्ध करेगा सारा वेदांत वाक्य वही सिद्ध करेगा जगत का अभिन्न निमित्त उपादान का ब्रह्म है और आप जो है ब्रह्म से अभिन्न हैं, आप जो जीवात्मा है वो भी ब्रह्म से अभिन्न है ये दोनों बात को सिद्ध करता है वास्तव में दोनों बात एक ही हो जाती है अद्वे सिद्ध हो जाता है तस्ग्रहण स्वीकार ये अभिन्न निमित्त उपादान का जो ग्रहण है वही स्वीकार यहां ग्रहण शब्द से कहा गया तस्य दार्ढ्यम उसका दार्ढ्यम माने तदुपयोगी संभावनात्मा निश्चय उसकी दृढ़ इसका अर्थ क्या है कि विचार करते करते उसमें तर्क जितना भी आ गया वो तर्क को लगा करके विपरीत तर्कों को विपरीत अनुभवों को विपरीत संस्कारों को हटाकर उसमें निश्चय हो जाता है कि यही सत्य है इससे आगे पीछे कुछ नहीं ऐसा निश्चय तदर्थम अनुमान अनुमानमित ये निश्चय के बाद क्या सकार की सकार नहीं चाहिए न तस्य दार्ढ्यम तदुपयोग की संभावनात्मा निश्चय तदर्थम अनुमानम इत्यर्थ ये होना चाहिए था वो क्या है वो पंक्ति को अलग करते हुए सकार को पहले रखा होगा बाद में उसको निकालूंगा ये तकार के पहले सकार नहीं चाहिए संयुक्त नहीं चाहिए तकार ही चाहिए तदर्थम अनुमान उसी के लिए अनुमान क्या आवश्यकता है दृढ़ करने के लिए किसके लिए चाहिए इसके लिए अनुमान दे देते हैं विमदम भिन्न उपादान अधिष्ठातृतम कार्य द्रव्य अनुमान बाधी चेत नो एक बाध अनुमान होता है बाध अनुमान में ना आपने अनुमान किया पहले ये अनुमान पूरा पूरा सही नहीं है कई अनुमान ऐसे होते हैं केवल समझाने के लिए होता है फिर आगे जाने पर आप जब विद्वर्ण हो जाता है तो बाधा अनुमान उसका विपरीत अनुमान में मिलता है अब पहले क्या अनुमान था विमोम अभिन्न उपादान कार्य सुखाधि को दिया था सुखाधिवत में उन्होंने अन्य व्याप्ति दिखाया अब कहते हैं ये जो अनुमान आपने किया ये ठीक नहीं है क्यों? क्योंकि इसका एक बाध अनुमान है प्रमाण अंतर से बाध होता है अन्य एक अनुमान है वो अनुमान क्या कहता है विमदम भिन्न उपादान अधिष्ठाधगम ये विमद जो जगत है वो भिन्न उपादान अधिष्ठाद्रग है मान उसका उपादान भिन्न है अधिष्ठान भिन्न है निमित्त कारण भिन्न है उपादान कारण भिन्न है ऐसा होना चाहिए आपने क्या कहा था ये उपादान और निमित्त कारण एक है ऐसा कहा था वो अनुमान सही नहीं उसका विपरीत अनुमान मिलता है भिन्न उपादान अधिष्ठाद्रगम कार्य द्रव्यता कार्य द्रव्य होने से हेदु वही है कार्य द्रव्य घी अनुमान में उपादान तो मृतिका है निमित्त कारण कुलाल है।, है तो दोनों अलग अलग है अलग अलग होता हुआ घड़ उत्पन्न हो रहे घड़ में कार्य तो हेतु है कि नहीं है कार्य द्रव्य हेतु कड़ में बेटा कार्य है वो वो बनाया हुआ होता है इसीलिए यहां बात हो जाएगा ऐसे कहने पर इसमें कुछ नहीं कह सकते तो बात सही है क्योंकि घड़ को तो बनाता है कोई और और घड़ बनता है मिट्टी से तो इसलिए उपादान और निमित्त दोनों अलग अलग है ऐसे अनुमान किया तो उसके उत्तर में कहते हैं ना ऐसे अनुमान नहीं करना चाहिए हमें अनुमान के चक्कर में बढ़ के अनुमान में अपनी कुशलता दिखाना कोई इष्ट नहीं है हम तो अनुमान उसी तरह करेंगे जो श्रुदी के अनुकूल हो इसीलिएुदी को बाध करने वाले सुधी के विरुद्ध जाने वाले अनुमानों को हम रखते ही नहीं है खाली अनुमान के चक्कर में नहीं पड़ते ऐसा पड़ेगा तो फिर वो चलता रहेगा इसका कोई अंधी नहीं है इसीलिए ये ध्यान रखना चाहिए के प्रतिकूल जैसा ही आ जाए अनुमान को छोड़ देते हटा देते हैं और श्रुदी के अनुकूल अक्त करते उसको दिखाने के लिए अनुमान होता है इसलिए प्रतिबंधी अनुमान नहीं दे सकता है ये कह रहे हैं कि आगे कहा ना श्रुत्या वेदांतवाक्य अविरोधि प्रमाण भवत न्यू वेदावाक्य के विरोध में नहीं होना चाहिए अनुभव के विरोध में नहीं होना चाहिए ऐसा मनमानी तर्क नहीं होना चाहिए सब हो सकता है ये कहा एक जगत चेतनोपा उपादान वेद विरोधा नते अनुमानम मन्मते तद विरोधा तदर्थे संभावना वेदुरी फिर ओम के ओर्ण मदर्ण मिद पूर्णा पूर्ण मुदस्णस